महाभारत आदि पर्व त्रि सप्तति तमोध्याय शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह और महर्षि कण्ड के द्वारा उसका अनुमोदन दुष्यंतवाच सुव्यक्तम्राजपुत्रे तम यथा कल्याणि भाषसे भार्या मे भव शुश्रोड़े ब्रोहि किम करवाणि दुष्यंत बोले कल्याणी तुम जैसी बातें कह चुकी हो उनसे भली भांति स्पष्ट हो गया कि तुम छत्री कन्या हो क्योंकि विश्वामित्र मुनि जन्म से तो छत्री ही हैं। है मेरी पत्नी बन जाओ, बोलो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करू सुवर्ण मालाम वास कुले परिहाटके नाना पत सुभ्रे मणिरत्ने चो भने आहरा मी तबाद्याम निष्काजनाच सर्व राज्यम तबाद्यास्तु भार्भवशो भले सोने के हार सुंदर वस्त्र तपाए हुए सुवर्ण के दो कुंडल विभिन्न नगरों के बने हुए सुंदर और चमकीले मणि रत्न निर्मित आभूषण स्वर्ण पदक और कोमल मृगचर्म चर्म आदि वस्तुएँ तुम्हारे लिए मैं अभी लाए देता हूँ शोभने अधिक क्या कहूँ मेरा सारा राज्य आज से तुम्हारा हो जाए तुम मेरी महारानी बन जाओ नहि सुंद रंभोरु गांधर्व श्रेष्ठ उच्यते। धीरु सुंदरी गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे अंगीकार करो रंभोरु विवाहों में गांधर्व विवाह श्रेष्ठ कहलाता है शकुंतलो फलाहारो ग राजन पिता में इत आश्रमा मुहूर्त सम प्रतीक्ष स्व साम तुभ्यम प्रदा शकुंतला ने कहा राजन मेरे पिता कण्व फल लाने के लिए इस आश्रम से बाहर गए हैं दो घड़ी प्रतीक्षा कीजिए वे ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित करेंगे पिता ही मे प्रभुनृत्यम दैवत पर दाशती पिता स मे भर्ता पिता रक्षति कौम भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्थ स्थवि भाव न स्त्री स्वातंत्रहतीमाराजेन्द्र पितरबे तपस्वीनमधर्ेण हिधर्मेष कथम वरम उपास्मे महाराज पिता ही मेरे प्रभु हैं उन्हें ही मैं सदा अपना सर्वोत्कृष्ट देवता मानती हूँ पिताजी मुझे जिसको सौंप देंगे वही मेरा पति होगा कुमार अवस्था में पिता जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है अतः स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए धर्मिष्ठ राजेंद्र मैं अपने तपस्वी पिता की अवहेलना करके अधर्म पूर्वक पति का वरण कैसे कर सकती हूँ दुष्यंत वाच माँ महिवंब शुश्रोणि तपो दुष्यंत बोले सुंदरी ऐसा न कहो तपो रा सिमहात्मा कर्ण बड़े ही दयालु हैं शकुंतलो वाच मनु प्रहरण विप्रा निप्रा शस्त्रपाणय अग्निर्दहति तेजो भी सूर्योदहति भी राजा दहति दंडेन ब्राह्मणो मंडुना दहे क्रोधितो तो मंडुना हंसी वज्रपाणी सकुंतला ने कहा राजन ब्राह्मण क्रोध के द्वारा ही प्रहार करते हैं वे हाथ में लोहे का हथियार नहीं धारण करते अग्नि अपने तेज से सूर्य अपने किरणों से राजा दंड से और ब्राह्मण क्रोध से दग्ध करते हैं कुपित ब्राह्मण अपने क्रोध से अपराधी को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे वज्र इंद्र असुरों को दुष्यंत वाच इच्छा वरारोहे भजमा नाम मनंद तदर्थम माम चित्धे ति मनोम दुष्यंत बोले वरारोहे तुम्हारा शील और स्वभाव प्रशंसा के योग्य है मैं चाहता हूँ तुम मुझे स्वेच्छा से स्वीकार करो मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ ठहरा हूँ मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है आत्मनो बंधुरात्म गतिरात्म चात्मनः आत्मनो मित्रमात्म तथा आत्मा चात्मन पिता आत्मनव आत्मनोदानम कर धर्मत आत्मा अपना बंधु है आत्मा ही अपना आश्रय है आत्मा ही अपना मित्र है और वही अपना पिता है अतः तुम ही धर्म पूर्वक आत्म समर्पण करने योग्य हो अष्टावेव समास नवाह धर्मतः स्मृता ब्राह्मो दैवस्तवार सजापत्यथा गाधर्व राक्षस पैसाचा चाष्टम स्मृत तेजा धर्म्याथापू मनुष्यो ब्रवी धर्मशास्त्र की दृश्य से संक्षेप से आठ प्रकार के ही विवाह माने गए हैं ब्राह्म देव आर्स प्राजापत्य आसुर गांधर्व राक्षस तथा आठवा पैशाच स्वयंभु मनु का कथन है कि इनमें बाद वालों की अपेक्षा पहले वाले विवाह धर्मानुकूल है कन्या को वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके सजाति योग्य वर के हाथ में देना ब्राह्म विवाह कहलाता है अपने घर पर देव यज्ञ करके यज्ञांत में ऋत्विज को अपनी कन्या का दान करना विवाह कहा गया है वर से एक गाय और एक बैल शुल्क के रूप में लेकर कन्या करना आर्स विवाह बताया गया है वर और कन्या दोनों साथ रहकर धर्माचरण करे इस बुद्ध से कन्यादान करना प्राजापत्य विवाह माना गया है वर से मूल्य के रूप में बहुत साधन लेकर कन्या देना आसुर विवाह माना गया है वर और वधु दोनों एक दूसरे को स्वेच्छा से स्वीकार कर ले यह गांधर्व विवाह है युद्ध करके मार काट मचा रोती हुई कन्या को उसके रोते हुए भाई बंधुओं से छीन लाना राक्षस विवाह माना गया है जब घर के लोग सोए हों अथवा असावधान हो उस दशा में कन्या को चुरा लेना पैसाच विवाह है प्रशस्ता चतुर पूर्वा ब्राह्मणस्ोपधारयुपुर्व पूर्व कथित जो चार विवाह ब्राह्म दैव आर्थ तथा प्राजापत्य है उन्हें ब्राह्मण के लिए उत्तम समझो अनिंदित ब्राह्मण से लेकर गांधर्व तक क्रमशः छ विवाह छत्री के लिए धर्मानुकूल म जानो राघ्यां तो राक्षसोपयुक्त शूद्रे स्वासुर पंचा तो त्रयोधर्म्या अधर्म्यो द्व स्मृता राजाओं के लिए तो राक्षस विवाह का भी विधान है वैश्यों और शूद्रों में आसुर विवाह ग्राह्य माना गया है अंतिम पांच विवाहों में तीन तो धर्म सम्मत है और दो अधर्म रूप माने गए हैं पैसाच आसुरश्च न कर्तव्यो कदाच न अन्य विधि कार्यो धर्म से सागति पैसाच और आसुर विवाह कदापि करने योग्य नहीं है इस विधि के अनुसार विवाह करना चाहिए यह धर्म का मार्ग बताया गया है गांधर्व राक्षसौ क्षत्र धर्मौत महाभिशंकिथ पृथकवा यदि विश्रहु कर्तव्यौनात्रशय गांधर्व और राक्षस दोनों विवाह क्षत्रिय जाति के लिए धर्मानुकूल ही है अतः उनके विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए वे दोनों विवाह परस्पर मिले हो या पृथक पृथक हों क्षत्रिय के लिए करने योग्य ही है इसमें संशय नहीं है सा मकाश्य सकावर्ण सकामा ग्वे नाम भार्भुमरहसी अतः सुंदरी मैं तुम्हें पाने के लिए इच्छुक हूँ तुम भी मुझे पाने की इच्छा रखकर गंधर्व विवाह के द्वारा मेरी पत्नी बन जाओ शकुंतलो वाच यदि धर्म पथ स्वेशात्मा प्रभुर्म प्रदाने पौरव श्रेष्ठ श्रम समयम प्रभो संकुंतला ने कहा पौरवश्रेष्ठ यदि यह विवाह धर्म का मार्ग है यदि आत्मा स्वयं ही अपना दान करने में समर्थ है तो इसके लिए मैं तैयार हूँ किंतु प्रभो मेरी एक शर्त है उसे सुन लीजिए सत्य मे हि यथा वक्षा म्य हम्रह मै जाये पुत्र स भवे तदनंतर युवराजो महाराज सत्य में तद्रवी मित यद्य तेव संगमस्तया और उसका पालन करने के लिए मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा कीजिए वह शर्त क्या है यह मैं एकांत में आपसे कह रहे हूँ महाराज दुष्यंत मेरे गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हो वही आपके बाद युवराज हो ऐसी मेरी इच्छा है यह मैं आपसे सत्य कहते हूँ यदि यह शर्त इसी रूप में आपको स्वीकार हो तो आपके साथ मेरा समागम हो सकता है वह समुवाच एवस्त तम राजा प्रत्युवाचा विचारय अभी चमेश वह सम्पायन जी कहते हैं जनबेजय शकुंतला की यह बात सुनकर राजा दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे यह उत्तर दे दिया कि ऐसा ही होगा वे शकुंतला से बोले सुचिस्मितें मैं शीघ्र तुम्हें अपने नगर में ले चलूँगा यथा तुम शुश्रोहड़े सत्य में तद्रवी मिते एवं उपवास राजिताम जग्राहधव प्राणाओ उवासयाश्वास चैनाया दब्रवीत पुनः पुनः प्रेषय से तवाय वाह चतरंगणि तया नाषा भी निवास स्व शुचि स्मृत सुश्रोणि तुम राजवन दि रहने योग्य हो मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ ऐसा कहकर राजर्षि दुष्यंत ने अनिंद गामी शकुंतला का विधिपूर्वक पाणि ग्रहण किया और उसके साथ एकांत वास किया फिर उसे विश्वास दिलाकर वहाँ से विदा हुए जाते समय उन्होंने बार बार कहा पवित्र मुस्कान वाली सुंदरी मैं तुम्हारे लिए चतुरी सेना भेजूंगा और उसी के साथ अपने राजभवन में बुलाऊँगा एवं मुक्तवास राज तगा संपरी स्वज बाहुभ्यांस्तपूर्व मुदयक्षत प्रदक्षिणीकृता राजा संपरी सत्वे शकुंतलामुखी पतनृप पद दी पुनरुत्थाप्य माँ शुचेती पुनः पुनः सपेय सुक प्रापय से नृपात्में अनिंद गामनी शकुंतला से ऐसा कहकर राजन से दुष्यंत ने उसे अपनी भुजाओं में भर लिया और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा देवी शकुंतला राजा की परिक्रमा करके खड़ी थी उस समय उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया शकुंतला के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वह नरेश के चरणों में गिर पड़ी राजा ने देवी शकुंतला को फिर उठाकर बार बार कहा राजकुमारी चिंता न करो मैं अपने पुण्य की शपथ खाकर कहता हूँ तुम्हें तो अवश्य बुला बुला लूँगा वै सम्पावाच इत्या प्रतिश्रुत स निपोजन मेजय मनसा चिंतन प्राजा काश्यप प्रति भगवान तपसा युक्त श्रुवा किम नु क्यति एवं स चिंतन देव प्रवेश सुखम पुरा वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय इस प्रकार शकुंतला से प्रतिज्ञा करके नरेश्वर राजा दुष्यंत आश्रम से चल दिए उनके मन में महर्षि कर्ण की ओर से बड़ी चिंता थी कि तपस्वी भगवान कर्ण यह सब सुनकर न जाने क्या कर बैठेंगे इस तरह चिंता करते हुए ही राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया मुहूर्तया ते तस्में तो कर्णोप्यामत शकुंतला च पितरम हृयानोपजामत उनके गए दो ही घड़ी बीती थी कि महर्षि कर्ण भी आश्रम पर आ गए परंतु सकुंतला लज्जावश पहले के समान पिता के समीप नहीं गई संकृषि उपचक्राम उपचक्रांश्वासन तत स राज जग्रह आसन चाप्यकयत शकुंतला चव्रीड़ा तमृथम न्यसत तस्मा स्वधर्मा सलिता भरतर्षव अभुवदोषर्शिवा ब्रह्मचारिण्ययंत्रिता सदा व्रेणीता दृष्ट्वाशिस्ता प्रत्यसत तत्पश्चात वह धरती हुई ब्रह्मर्षि के निकट धीरे धीरे गई फिर उसने उनके लिए आसन लेकर बिछाया शकुंतला इतनी लज्जित हो गई थी कि महर्षि से कोई बात तक न कर सकी भरतश्रेष्ठ वह अपने धर्म से गिर जाने के कारण भयभीत हो रही थी जो कुछ समय पहले तक स्वाधीन ब्रह्मचारिणी थी वही उस समय अपना दोष देखने के कारण घबरा गई थी सकुंतला को लज्जा में डूबी हुई देख महर्षि कर्ण ने उससे कहा कर्णो कर्णोवाच स दीर्घायु पुरे वाच वृत्तम कथय मात्रा रंभो मात्रास चकल्पय कर्ण बोले बेटी तू सलज रहकर ही दीर्घायु होगी अब पहले जैसी चपल न रह सकेगी सुबह सारी बातें स्पष्ट बता भय न कर वै सम्पायन वाचम ततः शुभा सभृा श्रीमती तदा सगदम वाचे दम काम सा सुचे स्मिता जी कहते हैं राजन पवित्र मुस्कान वाली व वा सुंदरी अत्यंत सदाचारिणी थी तो भी अपने व्यवहार से लज्जा का अनुभव करते हुई महर्षि कर्ण से बड़ी कठिनाई के साथ गदगद कंठ होकर बोली दुष्यंत शकुंत उवाच राजाताजा दुश्यललामज मैयावृत योगाग तस्तः प्रतीदस्व भरतायशा अतृत्त दिव्य जानेन कुले अभिम क्षत्रिकुले प्रसाद कर्तमर्हसी शकुंतुता नलील कुमार महाराज दुष्यंत इस वन में आए थे दय योग से इस आश्रम पर भी उनका आगमन हुआ और मैंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया पिताजी आप उन पर प्रसन्न हो वे महायशस्वी नरेश अब स्वामी हैं इसके बाद का सारा वृत्ंत आप दिव्य ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं क्षत्रिय कुल को अभय दान देकर उन पर कृपा दृष्टि करें विज्ञायाथ विद्यायाथ कण्डो दिव्य ज्ञानो महातपा उच भगवान्ीत पशन् दिव्ये चक्षुसाम महातपस्वी भगवान कण्व दिव्य ज्ञान से संपन्न थे वे दिव्य दृष्टि से देखकर शकुंतला की तत्कालिक अवस्था को जान गए अतः अच्छा प्रसन्न होकर बोले दयाद्य भद्रे रहसी मामनाधत्यज कृतःा सामयोगो न स धर्मोपघातक भद्रे आज तुमने मेरी अवहेलना करके जो एकांत में किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया है वह तुम्हारे धर्म का नाशक नहीं है क्षत्रियो विवाह श्रेष्ठ उच्यते सका माया स का भेद छत्रीय के लिए गांधर्व विवाह श्रेष्ठ कहा गया है स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे को चाहते हों, उस दशा में उन दोनों का एकांत में जो मंत्रहीन संबंध स्थापित होता है, उसे गांधर्व विवाह कहा गया है धर्मात्मा च महात्मा चुश्यंत पुरुषोत्तम अभ्य गतिम यम बजमान शकुंतले महात्मा जनिता लोके पुत्र स्तौ तो महाबल य इम सागर आपांगे कृष्णा भोग क्षति मेधनि महामना दुष्यंत धर्मात्मा और श्रेष्ठ पुरुष हैं वे तुम्हें चाहते थे तुमने योग्य पति के साथ संबंध स्थापित किया है इसलिए लोक में तुम्हारे गर्भ से एक महाबली और महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा जो समुद्र से घुरी हुई इस समुची पृथ्वी का उपभोग करेगा परम चाभि प्रया तक्र त महात्मर भविष्य प्रतिहत सततम चक्रवर्तिन शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले उस महामना चक्रवर्ती नरेश की सेना सदा अप्रतिहत होगी उसकी गति को कोई रोक नहीं सकेगा ततः प्रक्षाल्य पादा विश्रांत ब्रवेश विनिधाय तथो भारम सन्निधाया फला तदनंतर सकुंतला ने उनके लाए हुए फल के भार को लेकर यथा स्थान रख दिया फिर उनके दोनों पैर धोए तथा जब वे भोजन और विश्राम कर चुके तब वह मुनि से इस प्रकार बोली सकुंतलो वाच मया पतिर्वितो राजा दुष्यंत पुरुषोत्तमः तस्मी सशचिवाच तम प्रसाद शकुंतला ने कहा भगवान मैंने पुरुषों में श्रेष्ठ राजा दुष्यंत का पति रूप में वर्ण किया है अतः मंत्रियों सहित उन नरेश पर आपको कृपा करनी चाहिए कर्णोवा च प्रसन्न तस्याहम तत्कृते वरभरी ऋतवो बहुभस्ते वही गता व्यर्थ सार्थकम सांप्रतम भे पापो सिते लगे गृहण चरम स्व शुभे यदि कन्न बोले उत्तम वर्ण वाली पुत्री मैं तुम्हारे भले के लिए राजा दुष्यंत पर भी प्रसन्न ही हूँ सुचिस्मृतें अब तक तेरे बहुत से ऋतु व्यर्थ बीत गए हैं इस बार यह सार्थक हुआ है अनघे तुम्हें पाप नहीं लगेगा शुभे तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर् मुझसे मांग लो वै वैश्पायनुवाच तथो धर्मिष्ठता वब्रे स्थलनम तथा सकुंतला पौर्वाणाम दुष्यंत हित काम जयाम वैशं पायन जी कहते हैं जन्मेजय तब शला ने दुष्यंत के हित की इच्छा से यह वर मांगा कि पूर्वशी नरेश सदा धर्म में स्थिर रहें और वे कभी राज्य से भ्रष्ट न हो एवं प्राह अस्वेति कंडो धर्मताम पस्पर्श चापिभ्याणी उसमें धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कर्ण ने उससे कहा एवं ऐसा ही हो यह कहकर उन्होंने मूर्तिमती लक्ष्मी सी पुत्री सकुंतला का दोनों हाथों से स्पर्श किया और कहा कर्णवाच अद्य प्रवृतवी तम दुष्यंत महात्मर पतिव्रता नाम जा वृत्तेमृत् मनुपालय कर्ण बोले बेटी आश्रय तुम तो महात्मा राजा दुष्यंत की महारानी है अतः पतिव्रता स्त्रियों का जो बर्ताव तथा सदाचार है उसका निरंतर पालन कर इति श्री महाभारते आदिपर्वणि संभव पर्वणि शकुंतलोपाख्यालय तिसप्तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक तिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ